पदबाढ़स्ति पथ्येवती स्वस्ति न इंद्र चित मिवरुण स्वस्ति पथ्येवती स्वस्ति न इंद्र चवस्ति नदिस्वस्ति मिवरुण स्वस्ति न पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्र कृधि